अधिक्य मिथ्या ज्ञान बार बार होकर के दृढ़ होता है मिख्या ज्ञान धर्म ज्ञान दृढ़ संस्कार होता है विपरीत भावना जिन संस्कार संस्कार दृढ़ होने से वेदांत के अर्थ का तात्पर्य जिनको निश्चय है पंडित है उनको भी अद्वित में प्रत्यय दाढ़्य न सिद्ध थे अहम ब्रह्म दृढ़ ज्ञान नहीं होता है तात्पर्य समझने पर भी क्योंकि विपरीत भावना बहुत दृढ़ है अनादिकाल से अना का सह तस्कार है तो समझने पर जी अहम ब्रह्म दृढ़ अप्रोच नहीं होता नही था तस्माद अद्वैत सामुपाप्य जड़वलोक तस्मादेवं यह अदि प्रपंच उपशमें अभि ऐसा जान करके शुद्धस्वूपर्क जान करके अद्वैत स्मृतिम योजय एवं विद्युत अद्वैत स्मृतिम योजय अद्वैत तत्व में स्मरण करे निधिध्यास न करें दृढ़ ज्ञान के लिए अद्वैतम समुप्राप्य सम्यक अनुप्राप्य साक्षात्त्य जड़व लोकमाचर लोक में जड़ब आचरण करें मैं ऐसा ज्ञानी हूँ उसको प्रख्यापन नहीं करके ऐसे आचरण करें नियम के लिए ठीक है शास्त्राद अद्वैत अवगम्य स्मृतिसतति कवतो लोकातने शास्त्र से अद्वैत ज्ञान होने पर स्मृतिसत स्मृतिसन्त करता हुआ लोक में अनुवर्तन करते हैं हुए विधियम है। अद्वैत समुप्राप्य जडव लोकमाचरे श्लोक में तस्दे अपेक्षत यस्मा भगवान भाष्यकार करते यस्म सर्वानशन रूपय शिव अभय सर्वर्थप्रसम अदय शिव कल्याण अभय अतएव दिखा एवं विद्य एवं किस प्रकार एवं निर्विकल्पकवादी परामर्श निर्विकल्पो ही एवं दुष्ट प्रपंच उपम प्रपंचोपे <coughs> सर्विकल्परहित ऐसे विदिता जैते योजना विद्युत का अर्थ शास्त्र तो अवगम्य शास्त्राचार्य अच्छा अच्छा से जान करके निजी न करें साक्षात्कार करने के लिए अद्वैत अवगति दाढ़ स्मृति सन्तति कर्तव्यतायाम नियम विधिम अभ्यम जाना अद्वैत अवगति दृढ़ होने के लिए ज्ञान स्मृति सतति कर्तव्यतायाम स्मृति सतति करनी चाहे निजी छात्म साक्षात्कार होने तक तो करना चाहिए इसलिए के इसके लिए नियम विधि मानकर कहते हैं अद्वैतम समान प्राप्त अद्वैतेजे स्मृति अद्वैतमी उत्तराधम विभाजत अद्वैत स्मृति योजे अद्वैतावग स्मृति कुरिया अद्वैता अवगम ज्ञान साख्यालेमरणचिता ध्यान करे अद्वैत सामुपाप्य उत्तराधे इसकी व्याख्या व्याख्याय भाष्य तच्च अद्वैत अवगम्य अहमस्में परम ब्रह्म विदिवैत साक्षात्कार होने पर अहमस्मी पर्रह्म अशनियादीत साक्षादपक्षाजा सर्वोक व्यवहारातीत जडवलोक आचरित अहम साक्षात्कार होने पर ब्रह्मकेश असनिया क्षेत्र पिपाचा धर्मर साक्षापी स्वयं प्रकार से पूरी से ही परमाणु व्यापार अजम नजम अजम्मात्मा है इसको साक्षात्कार करके सर्वलोक व्यवहारातीत तो, ज्ञानी सर्वोक व्यवहार सतीत तो हो जाता है जड़वल लोकमाचरेत ठीक है न जल सदृश से कथम लोकानुचरण और बुद्धिपूर्वकादित आशंक आदि जल सदृश हो जाए ज्ञानी तो लोक में कैसे व्यवहार करेगा बाहर के के तो तो लोक व्यवहार के अनुकूल कैसे होगा तो ज्यादातर बुद्धिपूर्वकारी नहीं अबुद्धि पूर्वकारी ऐसा संक्राम से कहते हैं सर्व सर्वलोक व्यवहार अतीत सर्वलोक व्यवहार अतीत हो जाए लौकिक व्यवहारान अतीत विदुष जड़वत आचरण कीदुषम इत अपेक्षायाम तो लौकिक व्यवहार को, को अतिक्रम करके विद्वान रहता है जड़वत आचरण करता है तो कैसे आचरण है इससे अपेक्षा हमसे चतुर्थ पादम अनुद्य तात्पर्य आह श्लोक है कि चतुर्थ पाद जड़वल्लोकमाचरे इसका अनुवाद करके भगवान भास्कर तात्पर्य जड़वत्लोकमाचरेत यह अनुवाद करके उसका अर्थ है अर्थे अप्रख्यापय आत्मानम अहम एवं इति अभिप्राय अपने को प्रख्यापन नहीं करेंगे ऐसा हूँ ज्ञानी हूँ अहम एवं विध साक्षात कर वाला हूँ ऐसे नहीं करके व्यवहार लोकम कर विचारण करके अपने एवं विदोहम इति आत्मान अपने को विद्या अभिजनादि भी अप्रख्यापयन विद्या की प्राप्ति हुई अभिजन इसे में उत्तम कुल के हूँ ये सब प्रख्यापन नहीं करके जड़वदेव विद्वान लोकमाचरे ऐसे लोक में आचरण करें लौकिच नहीं करें इसमें भिख्यापना करके समय अपना स्वरूप प्रख्यापन नहीं करते तो व्यवहार करें परापर नापरदेवो स्तुतिपूर्वक प्रणाम से श्राद्धाद्रिया कर्तव्यतया प्रतिबंधा कथम तो विदुष इति आचरण परदेवता और अपर देवता पर देवता है परमात्मा अपर देवता आचार्य को कहा कहीं अपर ब्रह्म स्तुतिपूर्वक प्रणाम से उनकी स्तुति पूर्वक प्रणाम करना और श्राद्धादि पितृओं के लिए श्राद्धादि क्रिया अग्निप्रदिक्रिया कर्तव्य है नीचे कर्म, कर्म करेगा तो उसे प्रतिबंध होने से कैसे जड़वत आचरण ये सब कर्म करेगा तो जड़वत आचरण कैसे होगा ऐसा शंका उनसे कहते हैं निस्तुतेर चला भवेत् निस्तुतिर्नमस्कार निस्वधाकार चलाचल केदृचि भवेत् निस्तृति स्तुति तो, रही तो नमस्कार रहित, जो ज्ञान साक्षात्कार हो गया तो कोई स्तुति नमस्कार करने आवश्यक ऐसा नहीं इच्छा तो कर सकता नहीं तो नहीं करे, कोई जरूरी नहीं कि करना चाहिए प्रतिबंधक ये मेरा कर्तव्य है मंदिर में जाना चाहिए करना चाहिए तो कोई जरूरी नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये जरूरी नहीं की केवल नमस्कार स्तुति छोड़ दे तो ज्ञान हो जाएगा ये भी नहीं कुछ लोग इस करके क्या हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे इतने मातृ नहीं होता है यदि साक्षात्कार हो गया तो ये कर्तव्य बुद्धिया सूर्य नमस्कार नहीं करता है कभी लोग का अनुग्रह करने के लिए कर भी सकता है निस्वधा कारक पितरों के लिए स्वधा कह करके साथ तर्पण आदि किया जाता है वो कर्म नहीं करता है यज्ञादि भी नहीं करता ऐसे चला चल निकेतश्चल चला चले निके चलन चलन दो उसका निकेत घर है आश्रय चल निकेत ही शरीर शरीर में रहता है कभी अचल निकेत मुख्यतः अचल निकेत तो है आत्मतत्व अचल है वही उसका स्थान उसमें हमेशा स्थाना है कभी व्यवहार काल में भोजन आदि करते समय अचल निकेत को विस्मरण करके देह में आशित होता है तो चल निकेत एक शरीर घर और एक आत्मतत्व ये चलाचल के अन्य <kissan> कोई घर नहीं किसी घर में कभी रहता है तो उसमें अनाचर तो होकर यादृशि को भवे यादृशि की यदृशा जो प्राप्त हो गया कौपिनछनादि उसमें संतुष्ट संग्रह करने के लिए उसके लिए प्रयत्न नहीं करता टीका तथा भी जीवता क्वापि स्थाप्यवाद आश्रय उद्देश्य प्रभुतिर आवश्यक ये आशंका है जब तक तो जीवित है कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा आश्रय से प्रवृत्ति आवश्यकता फिर आश्रय चाहे रहने के लिए उसके लिए प्रवृति करनी चाहिए तो फिर जड़स्पति से कैसे होगा ऐसा संक्रमण से कहते चला चल निकेत चलन चलन चला चल द्वंद्व कर दिया ते निकेतो यश्य निकेत घर आश्रय सब कथा चला चले निकेत <coughs> निके चलो और चलो तो अच्छा चला निकेत है शरीर चल अचल है आत्मतत्व तथा कौपिन आच्छादन असनपान आदि देहस्थिति प्रयोजक अपेक्षा प्रवृत्ति द्रव्यास नीदुष जड़तुल्यता आशंका चलाचल निकेतन तो पर भी कौपिन आच्छादन क्षेत्र के लिए अथवा तो कपड़ा शरीर आच्छादन करने के लिए आसनपान भोजन पान आदि देह स्थिति का प्रयोजक कारण है उसकी अपेक्षा प्रवृत्ति अवश्य हो होगी नीदूस जड़प तुल्यता विद्वान जड़क तुल्य नहीं हो सकता है ऐसा संक्रांत से कहते शास्त्र अननुमत प्रयत्न व्यक्ति को यदिशा यदुशा अर्था नहीं शास्त्र में जो निषेद हो तो प्रयत्न करना ऐसा नहीं शास्त्र अनुमत प्रयत्न अतिरिक्त शास्त्र निषेध प्रयत्न नहीं करता अपने आप जो प्राप्त हो गया इसमें संका करके आकांक्षापूर्वक के करते भगवान पूर्वाख्या कयाचर्य लोकमाचरे शंका से लोक में रहेति <coughs> नमस्कारादी सर्व कर्म वर्जित सर्व कर्म रहित रहित नमस्कार आदि आदि तो सर्वे ये ये ना, अनात्म ये ना, विषय क्या कर परमहंस मस्कार त्यक्त्येना अनात्मच्छा तोिभाज्यम परमहंसम को प्राप्त कर लिया रहित होकर कर <coughs> के करता में दूसरी प्राप्त कल्याण परमहंसपरिजार नमस्काराद वर्तमान कथमिद विशेषण अभिमान है तब उसी वर्णाश्रम भी तो कर्म करना चाहिए कर्म में रहेगा तो कैसे ही ये यादिक चला चलने के तो कैसे होगा ऐसा संसान से कहते त्यक्त सर्व बाह्य समय बाह्य है अनात्म अनात्म विषय इच्छा से त्याग करिए परमहंस से पारिभ्राज्य प्रतिपत्ति अशक्यम अप्रामिक नई परमहंस संन्यास कैसे सन्यास को प्राप्त करेगा अप्रामिकन प्राणिक नहीं चेदम श्रुतिस्मृति सिद्धता दीतीय श्रुति प्रमाण सीधे स्मृति में विष्द है एक तम वैतम आत्मा विदिव ब्राह्मण पुत्री शत्तेषण लोकेश्च दिखा अथ भिषाचर्य चरती ये बृहदारण्यकम है आत्मा को विदिता जान करके पुत्री क्त्षण लोकेश क्या करके भीक्षापन करते हे ब्राह्मण एक कार्यास विदिवे आपातिक वेदनम एतं आत्मा विदिव विदि सेचार किल ज्ञान हो गया शब्द से अमाण्य ज्ञांद अप्रमा ज्ञान से युक्त संशय विपरय युक्त ज्ञान शास्त्र से समझ लिया किंतु विपरीत निवृत्त नहीं वह विचार किम वो ज्ञान साम पर ज्ञान करके आगे संन्यास व्युत्थानकु आपातिकुत्थन हेतु तो सन्यासकेतु विचार किब्दी ज्ञान उसके बाद संयासले करके मनुध्यासन दीर्घ दिर, काल करके साक्षात्कार करते तस्वीर पर वस्तु विषयांतरे व्यावृता बुद्धि ये तथा <coughs> श्रुति की याग स्मृति तद्दुद्ध तदात्मा तत्परायण यदु कास्मिन परस्वीन बुद्धि परमात्मा में बुद्धि परमात्मा का चिंतन करते विषयांतरी चिंतन करते हैं तो उनको नहीं कहा जाएगा तस्वीर पर बुद्धि इसलिए कहा विषयांतर से व्यावृता अन्य विषय से हट करके परमात्मा में ही बुद्धि रहे तो तद्बुद्धय अन्य विषय चिंता नहीं करके परब्रह्म में जिनकी बुद्धिस्थी रहे तदुद्धय तदेव परम वस्तु आत्मा निरुपचरित स्वरूप ये तथोच्यंत तदात्मा तत्मा तद यहां तो तो ते निश्ठा। निश्ठा ये निस्थिति। निस्थिति ये ते ब्रह्म आत्मा मुख्य निष्ठा निष्ठा तत् पर्र निपचरित तदात्म तस्था पर्रेन स्थितपरायण तदेवात्म तो पत्मत परम परा गति पर जिनके तत्परायण आदिशब्देन सर्वर्मा कर्मा मनसा सब सी स्कर्म त्यागरेता है कदनश्चल विदुषो निके तल है देह विद्वान का निकेत तो कव होता है में चलम शरीरम प्रतीक्षणम अन्यथा भा अन्यथा भाव होता है परिवर्तन होता है इसलिए चलम शरीर अचलम आत्मतत्व तो चलनिकेत तो कब होगा यदा कदाचि भोजनादिव्यवहार निमित्त आकाशवद अचल रूप आत्मतत्व आत्मनो निकेतम आश्रय आत्मस्थित विस्मृत अहमति मनते कवि भोजनाद्यवहार के कारण अहमिति मन्यते देहादि में वस्तु तो उसका स्वरूप आकाशवद अचलम रूपम आत्मतत्वम तो अपना निकेत आश्रय आत्मस्थिति उसको विस्मरण करके प्रारोध्य के अधीन भोजन आदि व्यवहार करते समय अहमित अभिमान करता है तथा तो चलो देहो निकेतो इससे। चलो निकेत होगा और बाकी अन्य समय में अचल ही सोय चला चल निकेतो ये चला ठीक है अविवक्षते ही काल विशेष विवक्षित व्यवहार निमित्तीकृत आत्मस्थित उत्तर विशेषणवती विस्मृत अहंकार ममकार यदा परवशों विद्वा अवतिषे तद तो काशेष विवक्षिता नहीं किसी समय इस समय चलनी के इस समय अचलनीक नहीं विवक्षित व्यवहार भोजनाद्यवहार शरीर स्थिति के लिए आवश्यक व्यवहार करते समय उसको निमित्त करके आत्मस्थिति उक्त विशेषणतिम विस्मृत है अपनी जो स्थिति है आत्मतत्व स्थिति है अचल निकेत है ऐसा विशेषण वाला है आकाशवध अचल रूपम आत्म आत्मतत्वम यह अपनी स्थिति है इसको विस्मरण करके जब अहंकार ममकार अहंकार ममकार पर मम बुद्धि जब तक तो प्रार्ध है तब तो तक तो बाधित होने पर भी ऐसे अहम माम बुद्धि होती है। यदा विद्वान अवतिषे बाधित अनुभूति होकरी तो तदाव तो समेतवा देह में अहम बुद्धि करके व्यवहार करता है भोजनादर्ता स्वभावत तो अचल आत्मस्वरूपमे अकेतन यारब्धकर्म के अधीन भोजनाद्यवहार आवश्यक व्यवहार के लिए निमित्तकर् कवि कवि देहादमी बाधित तो होने पर भी अहंकार महंकार व्यवहार करके व्यवहार करता है तब चल निकेतवा तो नहीं तो स्वभाव तो निके है, तो तो निकेत है आत्मतत्व का निकेत स्वरूप स्थान गृह चलम पुनः शरीरम उपदर्शित विस्मरण द्वारा निगम है चलम है शरीरम ये तो केवल विस्मरण द्वारा जवाह देहा भिछाटनादि करते समय आत्मतत्व विस्मरण होने पर चलनिकेत होता है अचल निकेत स्वाभाविक है संयम एवं चलाचलिकेत विद्वान न पुनर् बाह्य विषय आशे कविता आत्मतत्व रहता है कभी देह में रहता है बाह्य विषय में आशित तो नहीं बाह्य विषय चिंतन कवि नहीं अभिदुष विशेषाथम व्याभृत्यम चिंतित अभिद्वान से विशेष करने के लिए बाह्य विषय कवि नहीं और ज्ञान तो कभी काम तत्व चिंतन करता है देह में भी रहता है कभी और कभी बाह्य चिंतन करता है किंतु ज्ञानी में विशेष बाह्य विषय में आशीता नहीं चतुर्थ पदार्थमाह यदृचिको भवे चतुर्थता दुष्कार यादृचिको भवे यदृक्षा प्राप्त कौते न आचादन अच्छा ग्रास मत दिख यदृक्षा या इच्छा यदृक्षा बिना प्रयास जो प्राप्त हो गया कौपी न आछादन अच्छा ग्रास मतभोजन धेयस्थित यदचा प्राप्ता कौपिनाच्छादन ग्रास मतध्यथिति ऐसे प्राप्त होने से उसमें संतुष्ट रहता है यादृशि व हुए अहमे परम ब्रह्म न मक्त अदस्त स्मृतिसतरण न काल विशेष नियतम किन्तु नैरंतरे न कर्तव्य मह ये स्मृति संतति, स्मृति का प्रवाह निधिध्यासन प्रवाह का निकल अनुकूल व्यापार करेगा कैसे प्रवाह अहम परम ब्रह्म न मप्पू अन्यदस्थित किंचित मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं मैं पर ब्रह्म हूँ बाकी सब कुछ अध्यस्त ही कुछ मेरे से भिन्न नहीं मेरे से मतलब ब्रह्म से भिन्न मैं ब्रह्म मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं ये स्मृति के प्रवाह करने के लिए न काल नियतम की विशेष काल में करे किसी समय करे प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में चिंतन करे बाकी समय छोड़ दे ऐसा नहीं किंतु नैरंतर न कर्तव्य में क्या निरंतर रह। व्यवधान रही दीर्घ काल करे आदर पूर्वक निरंतर तब दृष्ट्वा तु बाह्यतः बाह्यतः भवेत् तत्व्यक दृष्ट् तत्व दृष्ट तो बाह्य तत्वस्दास्वाद प्रचुो भविध्या आध्यात्मक तत्व दृष्टि आध्यात्मिक तत्त्वे शरीर का शरीर शरीर का बाह्यत बाह्य तत्वाकाशादी के इसको समझ करके तप्ती तत्व ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ज्ञान तदारा तस्म ये आरमण क्रिया क्रीड़ा बाहर नहीं तत्वाद अप्रच्युत हवे तत्व स्वरूप से प्रचुत नहीं हो उसमें तदरूप होकर रहे आध्यात्मिकम शराधिकल्पित कल्पित है उसका वास्तव तत्त्व है अधिषान मात्र अधिष्ठान से अध्यस्त अलग नहीं है इसको देखकर के समझ करके, करके। बाह्य तो देहादि अवस्थितम देह के बाहर अवस्थित तत्व पृथ्वी आदि पांच भूतभौतिक पदार्थ है तो और सब कुछ अध्यक्ष ही कल्पित है कल्पित तत्व अवस्तत्वाद अधिष्ठान मात्र में बाह्य वस्तु तत्व अधिष्ठान ही चैतन्य है और शरीर भी कल्पित तो होने से अधिष्ठान ही तत्व है ऐसा अनुभव करके अंदर बाहर एक अजन्म आत्मतत्व है अनुभूय अनुभव करके स्वयंपी दृष्टा ज्ञानी स्वभा पर ब्रह्म तदुप हो गया तथा आसक्तचेता आसक्त चेतो ये हमेशा निश्चिरो गया अहमस्में ब्रह्म बाह्येभ्यो व्यावृतबुद्धि व्यावृता बुद्धि बाह्य विशेष बुद्धि हट गई ऐसे ज्ञानी तस्वी तथे पर्रह्म आत्मतत्व तो प्रतिर हो जाए तदर्शन दर्शन निष्ठा स्थिति हमेशा ही तदा हो कर रहे पृथ्वी प्रत्येक पर संभवे कथम अद्वैत निष्ठा सिद्धेत आशंक्य व्याच्छ पृथ्वी भूतभौतिक पदार्थसौ वास्तव होगा पर हो तो अवैत में निष्ठा कैसी सिद्धि होगी निष्ठा की सिद्धि तो इस शंका कर व्याख्यान करते हैं में तत्त्व आध्यात्मिकम देहादि देहादि लक्षण बाह्य आध्यात्मिक ये सब जो कुछ है राज्य करतेजुसर्पादिवत स्वप्न मायादिवत असत इससे रजुसर्प स्वप्न दस्य जादाता है कुछ ये सब अविद्यमान इसी प्रकार तो सब अध्यस्त पृथ्वी बहार शरीरादीसुध्यस्तका नहीं किस बाह्योराध्यात्मक तो तत्व रज सर्पवत्स असत अतिशा सत्य उतः विकार जात प्रमाण आह जितने कार्य वर्ग है वर्ग कार्यवर्गसमुदाय वसते अद प्रमाण देते हैं वाचा कार्य नाम का मत्रे कारण कार सकते हैं <coughs> दस्तुरात्मनों की दुश्य प्रतीय तुल्यचारंभ्य दृष्ट आत्मा है द्रष्टा दी दृष्टा है तो दृश्य विषय का ज्ञान दृश्य प्रतियोगिता दृश्य संबंधी दृश्य सापेक्ष दृश्य सापेक्ष होने से दृश्य यदि मिथ्या है दृश्य सापेक्ष आत्मा भी बाचारम्भ हो जाएगा मिथ्या है ऐसा संक्रांत कहते हैं आत्मा चबा है जो अपूर्व अनतर अबा कृत्न आकाशवत्तरवत सूक्ष्म अचल निर्गुण निष्को निष्क्रिय तत्स्यम तो तो स आत्मतत्व तो आत्मतः बाह्य अभ्यंतर के साथ एक अजन्म आत्मत अ जो अजह वो हि अपूर्व अजन्मा है इसलिए अपूर् न पूर्व अच्छे कारण विद्य अनतरो नतरो कार्यम से वर्तते का च़व, थे न त्य कारण कारण विद्य अबा बाह्य अभ्यंतरि व्यवधान के एक रस है अपूर्व है कारणरहित अन्नपर जहाँ कहते कार्यरिता अनतर अंतर्व्यवधानित बाह्यरहित बाह्य तो देह के अच्छा बाह्य कहते आत्मतत्व एक अद्वीत है उसमें अंदर बाहर कुछ नहीं कृत्न संपन्न एक है है सूक्ष्मितरवय निष्क्रियत अचल का सत्यम स साथ तो तो आत्मा तत्व साय वहि आत्मा सत्य सत्युम हो ठीक है परस्य आत्म तम वचन निर्देशाद उत्तलक्षण तथा द्रष्टुर आत्मनो नूपत्व इतिहाशं क्या सबा भो अपूर्व अनंतर बाह्य जितने कहा गया है ये परमात्मा के लिए घट जाएगा आगम वचन निर्देशाद श्रुति वाक्य से उक्त परस्य आत्मा नवतु परमात्मा का हो जाए किंतु दृष्टा जो जीवात्मा है तदरूप नहीं होगा ऐसा शंका होने से कहते तत्सत्यम स आत्मा तत्पर्ण जो सदैव समय जम अग्रह आसी तो एक द्वितीय ब्रह्म कह करके वही सत्य है जो जगत का कारण है वही आत्मा है वही तुम हो स्पष्ट कर दिया वही ब्रह्म ही आत्मा तुम अयो एक विशेषणानि तो प्राचीनानि तत्त आगमोपाता अपुन रुपता <coughs> अलग अलग विशेषण दिया है जैसे सबाहयाभ्यंतरू कहा आगे कहा सर्वगत वही करते अज कह दिया अपूर्व कह दिया जन्म रही है। नहीं तो कारण रही तो एक अर्थ का अचल कह दिया आगे इसके <स्था> ये अर्थ का ये पुनौती है इसलिए कहते नहीं विश्लेषण तो प्राचीनानी तब तथा आगम उपातनी अलग अलग आगमन के वाक्य है इसलिए पुनौति नहीं एक आगम का नहीं अलग अलग आगम के वाक्य है इसलिए नहीं द्वितीयाद व्याचोक द्वितीय तप्तीभूत सदा तत्वाद्रच्य भाष्य में दृष्टि तप्यभूत तत्व का जो साक्षात्कार करता है वो तद्रुप हो जाता है ब्रह्म वेद ब्रह्म तत्व ब्रह्मतत्व तत्वभूत तद्रूप हो गया तदा राम न बाह्य रमण बाह्य रमण बाह्य रमण यसे स बाह्य रमण बाह्य विषय में रमण नहीं यथातत्व दस्ती जो अज्ञानी है वो बाह्य रमण होता है टीका में तत्वादप्रच्युत भवे तद व्यतिरेक मुखेन व्याकर तत्वादप्रच्युत भवे इसका व्यतिरेक में अज्ञानी तत्व से प्रच्युत हो जाता है इसको कथन करके ज्ञानी के लिए कहते हैं यथा तत्व तो तो दर्शी कर्शी, चित्तम आत्म प्रतिपन्न चित्त बुद्धि को आत्मतव्य मान लिया तो चित्त में चलन होता है बुद्धि में चलन होने पर अपने में आत्मा को चलित मानता है चित्त चलनम अनु चलितम आत्मा अनुमान्य मान चित्त में चलन होता है चित्त का आत्मा मानने से अपने भी विचलित हो गया ऐसे मानता है तत्वित चलित हो। चलित देहादिभूतम आत्मन कदाचित मन्यते तत्व से विचलित पृथक है देहादि को आत्मा मानता है मानसे मानता है कि प्रचारत्म तत्वादानी आत्मतत्व से पृथक हो गया हट गया ऐसा मानता अज्ञान समाहित है तो मन से जब मनस समाहित हो जाता है अज्ञानी कदाचित तत्वभूतम तो प्रसन्नात्म मन्यते प्रसन्न होकर के तत्वभूत होता है मानता है इधान अस्म तत्वभूत अभिमूत हो गया ब्रह्म स्वरूप हो गया ऐसे अज्ञानी मानता है न तथा तो आत्मविद भवे ज्ञानी ऐसा नहीं सदाइक तो छेद यदशी तो तो अवग्रहत् तो आत्मिदो न्यवस्थित आत्मदर्शनमती अेतम तो आह आत्मज्ञानी का आत्मदर्शन अव्यवस्थित नहीं अज्ञानी तो कभी मानता है समाहित हो गया अभी तत्वभूत हो गया फिर जब समाहित नहीं चित्त को अपने स्वरूप मानकर कि चित्त में चलन हुआ तो मैं तत्त्व से हट गया ऐसे मानता है किंतु ज्ञानी अव्यवस्थित उसका आत्मदर्शन नहीं हमेशा व्यवस्थित एक रूप है तुम आत्मा एक रूप है तो एक रूप है ज्ञानी तद्रूप है एक रूप मानता है स्वरूप प्रच्यवन असम बात स्वरूप से प्रच्यवन चित हो नहीं सकते यदि स्वरूप है तो उसे हटेगा किसी हटेगा तो अपने स्वरूप नहीं तो उसे हट सकता अपने स्वरूप से हट नहीं सकता है स्वरूप तो अपना उस टाइम ही उसे प्रच्न हो नहीं सकता है ज्ञानी जानता है मैं असंग निर्विशेष अचल आत्मतत्व तो हूं तो उसे चलन हो नहीं सकता है एक रूप <coughs> टीका में शक्ति स्वरूप स्वरूप प्रच्युतर अप्रसतत्वाद तत्प्रतिशत भवति नवती आशंकिया सदरूपस्वरूप स्वरूप से प्रच्युति की प्राप्ति ही नहीं तो तत्वाद अप्रच्युत भवेत् उसका प्रतिशत क्यों क्या अब स्वरूप है उसे प्रच्युत नहीं होगा इतिश्य है सदैव ब्रह्मास्मी थे अप्रच्युत भवे सदा ही ऐसे वृत्ति हमेशा रहे तत्वात सदा अप्रचित आत्मतत्व दर्शन हो भवेदि त्याप तत्व से अपरचित हो अर्थात उसका अभिप्राय अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शन अपरचित आत्मतत्व दर्शनमय से आत्मा से तो हट नहीं होता है आत्मतत्व दर्शन से भी प्रचित नहीं होता है अहमअस्म ब्रह्म इससे हटे नहीं वृत्ति हमेशा ही मन में उत्ति अलग वस्तु न सदैकूप स्मृतिमुदर आत्मवस्तु सदाएक स्मृतिदाहते शनिचे पंडित सामदर्शन सामने आत्मत सदर्शि सदैकूप वस्तुदर्शिन पंडित नान्यता सम हे ब्रह्म सदा एक ब्रह्मदर्शिद्रष्टुमशा वस्तु ब्रह्म ही सर्व विद्याभिनय सम्पन्न ब्राह्मणे गविहस्ते शून्य चेगर सपा के जो सर्वत्र सम ब्रह्म एक रूप है ये पंडित ही मानते न अन्य तथा समदर्शिना सम ब्रह्म को देखने वाले ये अर्थ नहीं कि कुत्ता को लेकर सामान्य पास में साथ में खिला दे सभी लोगों ज्ञानी कहेंगे ये अर्थ नहीं समवर्तन नहीं सम ब्रह्म कोई दर्शन करते लोग को दिखाने के लिए कोई कुत्ता को लेकर साथ में खिलाते हमारा भेद बुद्ध नहीं जानबुझ अशुद्धि अपवित्र में रहते हैं ये सब अज्ञानी मूर्खों का है वो सो व्यर्थ है समदस्िन्गवान कहते सर्वतर सम्म को देखते हैं एक अद्वितय ब्रह्म स्वरूप उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं बिंब रूपात्म तो आकाशवत सबके अंदर बाहर एक ही ये उपाधि में भेद होने पर भी जिस प्रकार आकाश में कोई भेद नहीं इसी प्रकार ब्राह्मण देह शुनि स्वाक कुछ भी हो आत्म में कोई किसके साथ असंग है गुण दोष से इसका संबंध नहीं समान रूप से आत्मतत्व सर्वत्र है सर्वदा है स्वरूप स्मृति स्वरूप से प्रत्युत नहीं होता है देखाते समम सर्वेश भूतेश परमेश्वर दिखता है शरीर नष्ट होने वाले अविनाश आत्मतत्व को दिखता है त्री विनश्यसुअ अवीन स्वरूप प्रच्यवन उत्तम विनश्यसु शरी शरीर तो विनाशी तेन आत्मतत्व अविनाशी अवीन तम ई स्वरूप स्वरूप से प्रच्यवन शरीर में विनाश जन्म मृत्यु विकार जरा व्याधि कुछ हो में तो में में कोई से, एक एक में। से नहीं नहीं समान एक रूप है यह इस गोविंद भगवत शंकर भगवत गौड़पादिया आगम शास्त्रे वैत्याख्य प्रकरण से आगमन प्रकरण द्वितीय भाग्य वैत